सुनत सभय मन मऊ मुस्काई कहत दसानन सब ही सुनाई भूमि पराकर आकर गहत यकाशा लघुता बस कर बाग दिलासा कह सुकनाथ सत्य सब वाणी समुझु छि प्रकृति अभिमानी सुनु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तुरो पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है ढिंग हाकता है सुक दूत ने कहा हे नाथ अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए क्रोध छोड़कर कर मेरा वचन सुनिए हे नाथ श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए अति कोमल रघुबेर सुभाव अखिल लोक कर राव मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही उपराधन एक उधरि जनक सुतार रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे जे जब ति कहा देन दे चरण प्रहार की न सठ यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी लाई चरन सिरुचला सुता कृपा सिंधु रघुनायक प्रणाम निज कथा सुनाए राम कृपायापन गति ऋषि अगस्त के साप भवानी राक्षस भय उहा मुन ज्ञानी बंदिम पद बारहे बारह मुनि नि जयाश्रम कहु पगुधारा वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नमाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई शिव जी कहते हैं हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया जल अधि जड़ गए तीन दिन बीत भोले राम सपोप तब भय बिनु हो नीत इधर तीन दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय की प्रीति नहीं होती लक्ष्मण सरासन कुटिलसन प्रीति, सहज कृपान सन सुंदर नीति ममतारत रत सन ज्ञान कहानी अति क्रोध ही सम काम ही हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मैं अग्निवाण से समुद्र को सोख डालू मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन क्रोधी से क्षम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मतल मन के मन भावा संधान वो प्रभु विशिख कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वारा मकर उस गनय कु जरत जंतु जल निधि सब जाने नानां प्ररूप ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया काट ही पे कदरी फरही कोटि जतन को कोशी विनयन मान खगेश सुनो डाट ही पै नीच काकभूसुंड जी कहते हैं हे गरुण जी सुनिए चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है नीच विनय से नहीं मानता वह डाँटने पर ही झुकता है रास्ते पर आता है